नमस्कार सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा अपने साथियों का दोस्तों का भाई का भाइयों का जिन्होंने मेरा उत्साहवर्धन किया अपने कमेंट्स देकर सच बात तो यह है कि मैं ये जब पॉडकास्ट करता हूँ तो अपनी पुरानी यादों में खो जाता हूँ और मेरे को ये कमेंट में मिला वापस कि मेरे बातें सुनकर बहुत से लोगों को अपने पुराने दिन अपनी पुरानी बातें याद आने लगती हैं तो मैं ये चाहता हूं कि जिस प्रकार से मैं अपनी बातें आपके बीच लाता हूं, जिनसे आपका कुछ मनोरंजन होता है कुछ अच्छा लगता है कुछ पुरानी यादें वापस आती हैं उसी तरह से क्यों ना आप भी अपनी बातें बताएं लोगों को और मैं उसमें आपकी ये मदद करने को तैयार हूं कि यदि आप मुझे अपनी बातें भेज दें एक वॉइस मेल के जरिए या वॉइस मैसेज के जरिए तो मैं कोशिश करूंगा या आप लिखकर भेज दीजिए मैं कोशिश करूंगा कि आपकी ओर से उन बातों को पॉडकास्ट में शामिल करूं और इस तरह से सभी दोस्तों के साथ बातें शेयर हो सकेंगी तो मेरी बात पर विचार करिएगा और यदि आप उचित समझे तो आगे इस पर बातें आगे पढ़ा सकते हैं काम आगे कर शुरू कर सकते हैं इसके साथ में ही आपको एक बात और भी बता दूँ कि पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ भी नया सीखने की कोशिश कर रहा था तो उसमें मेरी कोशिश में मेरी बेटी ने मेरी बहुत मदद की है और मैंने YouTube पर अपने पॉडकास्ट अपलोड करने सीख लिए एक YouTube चैनल बनाया और उस चैनल का नाम है हमने एक बात कही और उसी चैनल पर अब ये जो पॉडकास्ट हैं ये भी उपलब्ध होंगे मैं उस चैनल का लिंक आपको इसके साथ ही भेज रहा हूं और देखिएगा अगर पसंद आए तो यूट्यूब पर भी हम लोग इस पॉडकास्ट को शुरू कर सकते हैं शायद इससे हमारा कवरेज भी बढ़ेगा और जो दोस्त नए भी बनेंगे पुराने दोस्त तो है ही जो सुन ही रहे हैं तो आज की कहानी उन दिनों की है जब नैनीताल में हम लोग रहते थे मैंने शायद पहले भी बताया है कि मेरी एक पोस्टिंग नैनीताल में थी ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग सेंटर में बहुत से अजीबोगरीब अनुभव हुए उनको भी मैंने कभी कभार आपसे बताया है शेयर किया है और शेयर करता भी रहूँगा परंतु ये एक अनुभव ट्रेनिंग सेंटर का नहीं है परंतु उस घर का है जहाँ मैं रहता था वो घर हमारे एक अग्रज श्री शेखर भट्ट जी का था बहुत बड़ा मकान था मकान तो क्या कहूँ मकान तो बड़ा था ही उस घर में बहुत जगह थी और उसमें शेखर भट्ट और उनका परिवार यानी कि उनका जो जॉइंट फैमिली थी उसमें कई हिस्सों में लोग रहते थे तो शेखर भट्ट जी ने अपने घर का एक छोटा हिस्सा जो कि सामने की ओर था वो मुझे दिया उस घर की खूबी ये थी कि उसके ठीक बगल में एक पहाड़ था जैसा कि नॉर्मली पहाड़ी घरों में होता है तो उसकी एक दीवार एक पहाड़ से लगभग दो तीन फुट दूर पर थी और दूसरी ओर मैदान मैदान मतलब उनकी जगह थी और उसके ऊपर घर था बना हुआ तो और सामने की तरफ काफी मैदान था उनका गेट सामने दिखता था बताइए रहा हूं कि जिस ओर वो पहाड़ था उस ओर पहाड़ की वजह से घर के अंदर सीलन उस ओर से आती थी और मकान बनाने वालों ने बहुत बुद्धिमत्ता का काम किया और उन्होंने उस ओर कोई कमरे नहीं बनाए बल्कि बाथरूम दो बाथरूम थे वहां पर एक टॉयलेट कम बाथरूम था और एक सिर्फ नहाने के लिए बाथरूम था तो वो बाथरूम उन्होंने बनाए थे उस उस पहाड़ से लगते हुए लगते हुए नहीं मतलब दो तीन फुट की दूरी थी क्योंकि बीच में एक गली जैसी जाती थी मगर नतीजा यह था कि बाथरूम्स में बहुत सीलन होती थी तो साहब हमने जब वो मकान लिया तो हम तो पहली बार पहाड़ में रहने गए थे मतलब पहाड़ में गए बहुत बार थे परंतु रहने के लिए पहली बार गए थे तो हमको सीलन से क्या होता है इसका पता नहीं था कारण ये कि हम तो मैदानी क्षेत्रों में रहे थे और वहां पर कड़क धूप कड़ी गर्मी और इन सबों की वजह से बरसात के कुछ दिनों में सीलम जरूर होती थी मगर वो भी कोई ऐसा परमानेंट फीचर नहीं था अब साहब पहली बार अपने कमरे में हम लोग सो रहे थे और बरसात के ही दिन थे हम वहाँ पर मई में पहुंचे थे जुलाई अगस्त का महीना बेटियाँ छोटी छोटी थी और वो एक बेटी उठ करके बाथरूम गई बाथरूम गई और चीखते हुए बाबा साहब क्या हुआ भाई उसने कहा वहां पर कोई कीड़ा है हम लोग ने कहा कीड़ा कीड़ा क्या है अरे कोई कॉकरोच वगैरह होगा उसे कहा नहीं नहीं कॉकरोच नहीं है कुछ और कीड़ा है अब साहब हम लोग गए बाथरूम लिहाज से निकलने में कितनी तकलीफ हुई होगी आप सोच सकते हैं मगर खैर गए वहां पर वहां गए तो देखा क्या कि बाथरूम के फर्श पर यानी वो टॉयलेट के आगे जो जगह थी जहां पर जो बाथरूम था उसमें फर्श पर तीन चार बिच्छू छोटे छोटे चल रहे थे हम लोग बिच्छू को देख के हतप्रभ रह गए हमें समझ ही नहीं आया कि अब बिच्छू हैं तो क्या करें तो ये तो जानते थे कि बिच्छू है तो मार दो परंतु बिच्छू मारने के लिए अपनी जूता या चप्पल इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लग रहा था बड़ा गलीसा काम लग रहा था और बिच्छू भी छोटे मोटे नहीं थे थोड़े मध्यम आकार के बिच्छू यानी आप समझिए कम से कम चार पांच इंच के तो होंगे ही और वो बिच्छू धीरे धीरे इधर उधर चल रहे थे साब मेरी पत्नी तो काफी बुद्धिमती है आप लोग तो अब तक आपको पता चल ही गया होगा उसने तुरंत मुझको आदेश दिया जाओ क्या जाओ कहां जाओ उससे कहा अरे जाओ वैक्यूम क्लीनर लेकर आओ वैक्यूम क्लीनर मैंने सोचा यार ये वैक्यूम क्लीनर के डंडे से बिच्छू मारेगी कैसी है खैर परंतु अब उसकी बुद्धिमत्ता था उस समय तक मैं लोहा मान चुका था अरे विवाह को भी कई साल हो चुके थे पंद्रह बीस साल पंद्रह बीस साल सॉरी गलती दस बारह साल हो चुके थे लगते पंद्रह बीस जैसे थे तो खैर तो साहब मैं ले आया वैक्यूम क्लीनर अरे उसने कहा प्लग तो लगाओ अब मुझे समझ आया कि ये वैक्यूम क्लीनर का कुछ वैक्यूम क्लीनर जैसा इस्तेमाल करना चाहती है ये डंडे से उसको बिछ्छू को नहीं मारना चाहती तो साहब मैंने वैक्यूम क्लीनर का प्लग लगा दिया बस भैया उसने अक्लबंदी दिखाई और वैक्यूम क्लीनर में जो डंडी होती है उससे बिच्छुओं को अंदर शक् कर लिया तीनों वैक्यूम तो अच्छा बाहर रख दूंगा मतलब? तो लोग उठा कर ले जाएंगे कहा कोई नहीं ले जाएगा इतनी रात में कोई तुम्हारा वैक्यूम क्लीनर लेने नहीं आएगा उसे कहा बिच्छू इसके अंदर शक हुए है वो बाहर निकल जाएंगे वहां ओ मुझे समझ आ गया मैंने कहा ठीक है चलो भैया रख दिया बिच्छू बाहर ओ मतलब वैक्यूम क्लीनर बाहर रख दिया और मुझे लगता है कि बिच्छू सुबह तक निकल गए थे क्योंकि अगली सुबह बिच्छू कहीं घर के अंदर दिखाई नहीं पड़े फिर तो ये आम घटना हो गई अब आपको एक बात और बता दूँ वहीं पर मैंने पहली बार देखा दीवार में कुकुरुता उठते हुए हमारे बाथरूम की दीवार में कुकुरमुत्ते उगाते थे और साहब आपको पता है कि ये जो घोंघे होते हैं ये क्या खाते हैं ये कुकुर कुकुरमुत्ता खाते हैं आप टॉयलेट सीट पर बैठे हुए हैं और सामने दीवार पर मतलब जब आप किताब नहीं पढ़ रहे होते हैं तो दीवार पर देखिए तो सामने कुकुर कुकुरमुत्ते और कुकुर मुते की ओर बढ़ता हुआ घूंगा अब आप इंतजार करते हैं कि भाई घूंगा धीरे धीरे धीरे धीरे कुकुर मुत्ते तक पहुंच जाए और बाथरूम की सीट पर आप बैठे ही हैं किताब हाथ में है चलिए थोड़ी देर किताब पढ़ लीजिए थोड़ी देर कुकुर मुत्ते को देख लीजिए और साहब घोंघा जब कुकुरमुत्ते के पास पहुंचता है तो धीरे धीरे उसको चबाना शुरू करता है तो ये देखिए आपका ज्ञान मैंने बढ़ाया कि घूंगा कुकुर मुत्ता खाता है अब एक तीसरी घटना ये भी वही उसी घर की है हुआ यो कि अब थोड़े दिनों में हम लोग आदि हो गए इस तरह के कीड़े मकोड़ो अब आपको यह भी बता दें कि हम लोग मकड़ियां भी पकड़ लेते थे इसी वैक्यूम क्लीनर से तो हमें वैक्यूम क्लीनर का एक और उपयोग भी समझ में आया वो था स्प्रे करने का यानी वैक्यूम क्लीनर के आगे एक स्प्रे की शीशी लगी थी वो यू, यूरेका फॉर्म्स के वैक्यूम क्लीनर में होती है। आजकल होती कि नहीं मुझे पता नहीं है तो वो यूरेका फॉर्म्स के वैक्यूम क्लीनर में एक बोतल प्लास्टिक की मिलती थी जिसमें आगे एक स्प्रे का जेट होता था तो हम लोग ने क्या शुरू किया कि भाई इतने कीड़े मकोड़े हैं तो ऐसा करते हैं कि हम घर के अंदर थोड़ा फ्लिट वगैरह कर दिया जाए फ्लिट आप समझते होंगे आजकल शायद नहीं मिलता है आजकल तो हिट मिलता है और वो भी स्प्रे के फॉर्म में तो उस समय फ्लिट लिक्विड के फॉर्म में मिलता था और उसका एक पम्प हुआ करता था तो हमने बुद्धिमत्ता दिखाई अपनी और हमने कहा कि उस फ्लिट को इस बोतल में भरेंगे और इससे स्प्रे कर देंगे पूरे घर में तेज़ी से स्प्रे हो जाएगा बस आप हमने फ्लिट लिया और स्प्रे करने चले तो हमारी पत्नी ने कहा कि अभी शाम का टाइम है स्प्रे करोगे हम लोग को इसी घर में रहना है रात में सोएंगे ये सब जहरीली हवा हाँ बात तो सही थी तो हमने कहा एक काम करते हैं चलो बाज़ार चलते हैं बाजार मतलब वो फ़्लैट नीचे हम लोग थोड़ा ऊपर रहते थे तो फ़्लैट नीचे है वहाँ नैनीताल में घूमने की जगह तो फ्लैट ही थी कहा चलो फ्लैट पर चलते हैं और बच्चों को कहा कि भाई तुम लोग बाहर निकलो और हम लोग स्प्रे करके और फिर आते हैं तो साहब थोड़ा अंधेरा सा हो चला था ये सितम्बर वगैरह का महीना था तो हम लोग ने कहा कि ठीक है बच्चे बाहर आ गए थोड़ा अंधेरा था हम लोग स्प्रे करने लगे हमने बाहर का दरवाजा भी बंद कर दिया और तीन चार मिनट के बाद बच्चों के चीखने की आवाज आई हम लोग घबरा बाहर निकले क्या हुआ तो पता चला कि एक बेटी के हाथ में छाता था नैनीताल में छाता और थैला लेकर चलना पड़ता है हमेशा ल मतलब कहीं भी पहाड़ों में तो उसका छाता खुला हुआ था और वो छाते को अपने आगे करके बरामदे में कार हमारी मारुति वैन वही बगल में खड़ी थी उसके आसपास कुछ दिखा रही थी हम लोगों ने समझ नहीं आया क्योंकि छोटी बेटी कुछ रोज ऐसी रही थी और बड़ी वाली जो थी वो कुछ बहादुरी दिखाने के लिए ऐसा कर रही थी लोग ने कहा यार क्या हो गया ये क्या बात है छाता लेकर क्यों खोलकर खड़ी हुई हो तब छोटी बेटी ने बताया पापू आज तो दीदी ने बचा लिया हम लोग को शेर खा जाता हमने कहा शेर शेर कहां से आ गया यहां पर साहब तब तो बड़ी बेटी भी रोने लगी छोटी भी रोने लगी और उन लोग को लगा कि हम लोग उनकी बातें नहीं मान रहे हैं और इस चीख पुकार की आवाज सुनकर हमारे शेखर भट्ट साहब शेखर भट्ट साहब की पत्नी वो सब भी आ गए बच्चे उनके वो भी आ गए क्या हो गया भाई तो जो बताया वो ये था कि यहाँ पर कोई जानवर आया था और वो जानवर जो थे दो तीन थे और वो बच्चों को की ओर बढ़ रहे थे और साहब ये जब बड़ी वाली बेटी ने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई और उसने वो छाता खोल दिया तो वो जानवर डर के गली में चले गए शेखर भट्ट साहब ने कहा कि और आप लोग कहा थे श्रीमान हम लोग ने कहा साहब हम अंदर स्प्रे कर रहे थे उन्होंने कहा और आपने बच्चों को बाहर छोड़ दिया बाहर छोड़ नहीं दिया कहा कि बाहर चलो क्योंकि वो फ्लिट का स्प्रे कर रहे थे तो लगा उन्होंने कहा और आपको पता नहीं कि यहाँ पर इस समय लकड़बग्घे आते हैं लकड़बग्घे यहां आपके यहां उन्होंने कहा भाई ये आयार है आयार मतलब या किसी को बाहर छोड़ दिया और आप तो आप लोग तो समझ ही नहीं आता आप लोगों को, हम लोगों को मतलब सचमुच में समझ तो नहीं आ रहा था तब उन्होंने हम लोग को समझाया कि देखिए तीन चार लकड़बग्घे आए होंगे और लकड़बगे हमेशा झुंड में चलते हैं और वो बच्चों पर आक्रमण कर देते हैं ऐसा होता है यहां पर हुआ है उन्होंने कहा कि वो तो कहिए कि अकलमंदी आपकी बेटी ने की कि उसने छाता खोल दिया और उस छाता खोलने से वो लकड़बगे डर गए और डर कर भाग गए और अभी भी वो कहीं आसपास में ही होंगे अगर बच्चों को छोड़ दिया जाए तो लकड़बग्खे फिर से आ जाएंगे तो हम लोग ने कहा कि हमसे गलती हो गई और अब हम ऐसा नहीं करेंगे और वास्तव में हम लोगों के लिए वो एक बड़ी शिक्षा थी कि पहाड़ों में किस किस तरह के खतरे हो सकते हैं पहाड़ों में क्या क्या होता है तो हमने वो सीखा और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब आजकल तो हालांकि मुझे लगता है कि पहाड़ बहुत बस से गए होंगे परंतु मैं पहाड़ों के बारे में कुछ और बात आगे के कुछ एपिसोड्स में करूँगा और उसमें बताऊंगा कि पहाड़ों में पहाड़ों की कल्पना कैसी होती है और उनकी वास्तविकता कैसी होती है तो आज के लिए बस इतना ही आपने अपना बहुमूल्य समय दिया मुझको इसके लिए धन्यवाद थैंक यू और आप मेरा पॉडकास्ट यूट्यूब पर भी सुनिए धन्यवाद नमस्कार डर लगी तो गाना गा डर लगी तो गाना गा ऐसे भी हाँ VCB mm -hmm.